श्री रामकृष्ण भक्त मालिका मरिंद्र कृष्ण गुप्त श्रीयुत मरिंद्र कृष्ण गुप्त ने अठारह ईसवी फाल्गुन कृष्णा एकादशी को बुधवार के दिन जन्म लिया था कवि ईश्वर चंद्र गुप्त उनके नाना लगते थे उनके पिता गोसाई दास गुप्त ने ईश्वरचंद्र के छोटे भाई रामचंद्र गुप्त की कन्या का पाणी ग्रहण किया था ईश्वर चंद्र ने संतान थे मरिंद्र कृष्ण का बचपन कलकत्ते के के के बाहर बीतने कारण प्राकृतिक प्रति उनका कलकते पढ़ाई अधिक दूर तक अग्रसर नहीं हो सकी थे ग्यारह बारह वर्ष की किशोरावस्था में एक बार जब वे कलकत्ता आए थे उस समय ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने कुछ मित्रों के साथ मिलकर ंग मैन युवकों का नील नामक एक धर्म तथा सत्चर्चा की संस्था का गठन किया था मणिन्द्र कृष्ण के बड़े भाई उपेंद्र कृष्ण भी इसी दल से संयुक्त थे ये लोग विद्यालय की छुट्टी के समय बीच बीच में दल बनाकर दक्षिणेश्वर जाया करते थे मणिन्द्र कृष्ण ने भी इसी प्रकार उनके साथ कई बार नाव या गाड़ी द्वारा दक्षिणेश्वर जाकर श्री रामकृष्ण के दर्शन प्राप्त किए थे बुद्धि का बालक उस समय ठाकुर की महिमा समझ नहीं सका था तथा साक्षात्कार परिचय में पंडित नहीं हो सका परंतु उस समय भी वह ठाकुर के स्नेह में व्यवहार हो गया था ब्रह्म अपने दल के साथ तैरने तथा तरह तरह के आमोद प्रमोद के बाद, जब ठाकुर के कमरे के बरामदे में पहुंचते तो देखते कि ठाकुर उनके लिए प्रसादी फलमूल मिठाई का सर्वत आदि लेकर प्रतीक्षा कर रहे हैं तो स्नान करने के बाद अन्य युवक और बालक गण जब श्री रामकृष्ण के सम्मुख बैठे उनके वचना मृत का पान करने में तन्मय थे तब मरिंद्र ने किशोर सुलभ उत्सुकता बस बाहर से एक बार झाक कर देखा कि भीतर क्या हो रहा है ठाकुर उस समय छोटी खाट पर बैठे थे और सामने बैठे सभी की ओर हाथ से इंगित करते हुए स्नेहपूर्वक कह रहे थे देखो देखो कैसा चांदों का जमघट लगा हुआ है ठाकुर के उस प्रेम में मूर्ति का दर्शन कर आंखें फिराने में अक्षम हो मणिन्द्र चित्रलिखित से वही खड़े रहे पता नहीं कितना समय इसी प्रकार बीत गया बाद में जब लौटने का पुकार हुई तब जाकर उनका सम्मोहन भंग हुआ इसके बाद मरिंद्र पिता के कर्मस्थल भागलपुर को चले गए और अगले तीन वर्ष तक ठाकुर के दर्शन नहीं कर सके इस समय के बाद जब वे पुनः कलकत्ता लौटे तब श्री रामकृष्ण अस्वस्थ अवस्था में श्याम में थे एक दिन मरिंद्र कृष्ण के पूर्व परिचित शारदा बाबू ने उनसे कहा क्यों जी एक जगह चलोगे क्या दोनों प्राय इसी प्रकार टहलने जाया करते थे तथा मणिन्द्र ने बिना सोचे ही कह दिया ठीक है चलिए बाद में शारदा बाबू ने उन्हें बताया कि वे लोग परमहंस देव के पास जा रहे हैं, यह संभवतः अठारह सौ पचासी ईस्वी के अश्विन महीने के अंतिम दिनों की बात है श्री रामकृष्ण के श्याम पकड़ आ जाने पर भी तब तक माता जी वहां नहीं आ सकी थी और सेवा आदि की ठीक ठीक पूरी व्यवस्था नहीं हो सकी थी परमहसदेव के पास जाने का प्रस्ताव सुनकर मरिंद्र किसी प्रकार सहमत हुए ये दोनों जब श्री तो आदि देख कर कान में बोले कल अकेले में आना उसके साथ मत आना उस अल्पकालीन स्नेह स्पर्श ने ही मरिंद्र के मन में न जाने कैसी एक हलचल मचा दी श्री रामकृष्ण के चिंतन और उनसे पुनः मिलने की व्याकुलता में उन्होंने किसी प्रकार निद्राहीन रात बिताई और अगले दिन अपने काम का कर संबोधित करते हुए बोले इतने दिन तू कहा था फिर स्नेह पूर्वक उन्हें गोद में बिठा कर वे समाधि मग्न हो गए मणिन्द्रतम पंद्रह वर्ष के बालक मात्र थे समाधि भंग होने पर ठाकुर ने उन्हें गोद से उतारते हुए पूछा तू क्या चाहता है भावुक और सौंदर्य उपासक मरिंद ने बिना कुछ सोचे ही कह डाला इस संसार का सौंदर्य तथा लोगों के विविध प्रकार के विभिन्न स्वभाव तो देखकर मेरे मन में जिस भाव का उदय होता है उसी को व्यक्त करने की मेरी बड़ी इच्छा है और यही मेरी कामना भी है सुनकर तो ठाकुर थोड़ा हंसते हुए बोले सो तो ठीक है परंतु उन्हें पा लेने से ही तो सब कुछ हो जाता है इसी बीच मणिन्द्र कृष्ण के शरीर मन को व्याप्त करता हुआ न जाने कैसा एक भावावेश उन्हें हुआ उन्हें ऐसी अनुभूति हुई कि एक शक्ति नीचे से ऊपर की ओर उठ रही है सारा जगत मानो न जाने कहा लीन हुआ जा रहा है और उसी महाशून्य के बीच उनका प्राण मानो न जाने किसकी खोज में रोता फिर रहा है मणिन्द्र के नेत्रों से अस्त्र बहने लगे वह रुकता ही नहीं था तब रामकृष्ण के संकेत पर उन्हें एक दूसरे कमरे में ले जाया गया, गया। श्याम पुकुर आने लगे बाद में उन्होंने ठाकुर की सेवा करने के लिए घर छोड़कर वही रहने की इच्छा प्रकट की परंतु श्याम पुकुर में स्थान की कमी थी और फिर विशेषतः बालक के लिए रात में जागरण अंकेत समझ वयोज्य भक्त उन्हें केवल दिन में ही सेवा का मौका देते थे उनकी रात में ठहरने की व्यवस्था के मकान पर हुई थी इस सेवा के के माध्यम से उन्हें ठाकुर के और भी निकट आने का अवसर मिला तथा उनके भक्तों के साथ भी उनकी घनिष्ठता हो गई कहना न होगा इस परिचय को उन्होंने आजीवन बनाए रखा अल्प होने के कारण भक्त मंडली में वे खोखा बच्चा नाम से पुकारे जाते थे मणिन्द्र का यह सेवा व्रत काशीपुर में भी जारी रहा माताजी ने एक दिन इस बात का उल्लेख करते हुए कहा था ठाकुर की पीड़ा के समय खोका और पतु उनको पंखा झल रहे थे उस दिन होली थी सभी अबीर लेकर खेल रहे थे ठाकुर ने बारंबार उन्हें भी जाने को कहा परंतु वे लोग ठाकुर की सेवा छोड़कर कर नहीं गए तब ठाकुर रोते हुए बोले अरे ये ही मेरे राम लला है नरेंद्रा स्वामी विवेकानंद का मणिन्द्र का प्रकृति भाव सखी भाव है ठाकुर को वे अपने गुरु एवं विष्ट मानते थे पर उनकी दीक्षा के बारे में श्री कुमदंधुसेन ने लिखा है मैंने जब उनकी दीक्षा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा था एक दिन मैं ठाकुर के पास बैठा था ऐसे समय महिम चक्रवर्ती ने आकर उन्हें बताया पिछली रात मैंने स्वप्न में देखा कि मैं मानो आपके आदेश पर इसे मंत्र दे रहा हूं ठाकुर ने कहा क्या मंत्र मिला है मुझे बताओ महिम चक्रवर्ती ने उस मंत्र का उच्चारण किया उसे सुनते ही ठाकुर समाधि में बिल्कुल डूब गए फिर स्वाभाविक अवस्था में आने पर वही मंत्र मुझे देने को कहा ठाकुर के शरीर त्याग के पश्चात मणिन्द्र बाबू महिम चक्रवर्ती के आदेशानुसार गेरवा वस्त्र पहना करते करते थे थे तथा उन्हीं के साथ रहा करते थे। पर बराह नगर मठ में भी उनका काफी आना जाना था बाद में घर लौटकर उन्होंने विवाह कर लिया भागलपुर में रहते समय मणिन्द्र विद्यालय में एक अच्छे छात्र के रूप में विख्यात थे परंतु धीरे धीरे पढ़ने लिखने में उनकी रुचि घटती गई विशेषतः कलकत्ता आने के बाद से उनकी इस ढिलाई तक तथा अनिच्छा ने अभिभावकों का भी ध्यान आकर्षित किया धीरे धीरे उनका स्कूल जाना भी बंद हो गया परंतु थी कि मरिंद्र अपने बड़े भाई के स्नेहभाजन थे उन्होंने गृह शिक्षक की व्यवस्था करके मरिंद्र को पढ़ाना प्रारंभ किया विवाह के पूर्व तक उनका अध्ययन इसी प्रकार चलता रहा था बीच में श्री रामकृष्ण की सेवा तथा महिम चक्रवर्ती के साथ निवास के समय में केवल डेढ़ वर्ष तक उनकी पढ़ाई बंद रही थी इनके गृह शिक्षक बड़े ही योग्य व्यक्ति थे तथा उनके निरंतर प्रयास के फलस्वरूप अनिच्छुक होते हुए भी मरिंद्र काफी कुछ सीख सके थे विशेषतः साहित्य में उन्होंने अच्छी उन्नति की थी कवि ईश्वर चंद्र द्वारा प्रकाशित संवाद प्रभाकर नामक दैनिक समाचार पत्र उत्तराधिकार के रूप में मरिंद्र के पिता के हाथ में आया मरिंद्र की नौकरी करके जीवकोपार्जन की इच्छा नहीं थी अतः इस पत्र के संपादन तथा व्यवस्थापन का भहार उन्हीं को सौंप दिया गया इस सिलसिले में उनका सुरेश चंद्र समाजपति तथा अक्षय अच्छा कुमार बड़ाल आदि अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ अच्छा परिचय हो गया परन्तु इससे संवाद प्रभाकर की उन्नति की जगह क्रमशः अवनति ही होने लगी मरिंद्र बाबू का उन दिनों अभिनय ने तथा नाटक रचने की ओर बहुत हो गया और मनोमोहन पाडे, मुखोपाध्याय आदि के साथ बड़ी घनिष्टता हो गई इन्हीं सब झमेलों के बीच संवाद प्रभा कर दिनों दिन प्रभाहीन होता गया इधर मरिंद्र नाथ की नाट्य प्रतिभा का भी वैसा विकास नहीं हुआ विविध कारणों से वे खुलेआम नाट्य मंच पर नहीं उतरे तथा उनकी रचना शक्ति की भी उल्लेखनीय अभिव्यक्ति नहीं हो सकी अतः उनकी गृहस्थी की नींव की नाव धीरे धीरे डावा डोल होने लगी स्वामी जी के प्रथम बार अमेरिका से लौटकर आने पर जब मरिंद्र बाबू उनसे मिलने आलम बाजार मट गए उस समय स्वामी जी को उनकी दैनियावस्था का पता चला बाद में उन्होंने स्वामी योगानंद जी को भेजकर उन्हें बलराम मंदिर में बुलवा लिया तथा स्वामी ब्रह्मानंद जी के हाथों उन्हें बारह सौ दिलवाए ब्रह्मानंद जी ने वे रुपये एक लिफाफे में रखकर उनको दिए और भीतर कितना रखा है यह बिना बताए ही कहा खोका तुख तकलीफ में है जानकर स्वामी जी ने ये रुपये दिए हैं इस सहृदयता पर मरिंद्र अपने आंसू रोक नहीं सके क्योंकि उस समय उनके परिवार के लिए पेट भरना तक कठिन हो गया था श्री रामकृष्ण के भक्तों के साथ मरिंद्र बाबू का संबंध जीवन भर बना रहा इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं पहले पहल स्वामी योगानंद त्रिगुणातीतानंद सारदानंद आदि कई लोग बहुधा उनके घर आया करते थे वे भी मौका मिलते ही अपनी क्षमता के अनुसार फल मिठाई आदि लेकर वराहानगर तथा आलम बाजार मठ को जाते थे विशेष पर्वों पर उनके घर में श्री रामकृष्ण का भोग राग आदि हुआ करता था तथा उस उत्सव में अन्य भक्तगण भी सम्मिलित होते थे वे दल के साथ कीर्तन करते हुए दक्षिणेश्वर तथा काकुड़ को जाते थे गिरेश चंद्र रामचंद्र आदि सभी भक्त उन्हें देखकर प्रफुल्लित हो जाते और स्नेहपूर्वक उनका स्वागत करते थे मां पर माता जी से मंत्र दीक्षा ली थी वेलूरम की स्थापना के बाद उनके आर्थिक अवस्था और भी बिगड़ जाने से वे पूर्व वहां नहीं जा पाते थे उनके वृद्धावस्था में उनके पुत्र धन कमाने लगे इससे जीवन के अंतिम दिनों में उनकी समृद्धि फिर लौट आई और वे पुनः स्वामी शारदानंदी शिवानी आदि के पास आना जाना करने लगे। शरीर त्यागने के कुछ काल पहले से वे अपने घर में श्री की चर्चा में डूबे रहते थे बाहरी दृष्टि से उनका जीवन विफल सा प्रतीत होने पर भी वे आंतरिक संपदा से वंचित नहीं हुए थे और आध्यात्मिक आनंद भी उन्हें बहुत मिला था श्री रामकृष्ण तथा तो उनके भक्तों की बात उठने पर हो जाते तथा उनके नेत्र छलछला आते थे उन्नीस सौ २५ ईस्वी बृहस्पतिवार महालिया अमावस्या के दिन दो बजकर दस मिनट पर उन्होंने लोग का त्याग किया